तो जब वो सत्संग की व्यस्तता से मुक्त होता है तब तो तो कहीं मर्सिया बनाने की व्यस्तता आती है कार्य उनके एक्सीडेंट हो गया है ना? उनके पड़ गया, है ना सत्संग की व्यस्तता नहीं रहेगी तो संसार की व्यस्तता तो रहेगी व्यस्तता से तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते कोई न कोई काम संसार तो करना ही पड़ेगा अरे काम से सत्संग नहीं सुनोगे तो पड़ोसी की बात तो सुननी पड़ेगी न कान तो खाली रहेंगे नहीं कुछ न कुछ सुनना ही पड़ेगा तो तद विद्वान तो विपष्टिता जागरीवान साबंद समिंदते जागरीवान सकार से जागते हुए जागो अरे भाई जागो जाग जाग रे फकीर का बाल का जागो फकीर के बाल को जागो जाए देखो देखो क्या देखें महाराज प्रद तो विद्वान को उसको पहचानो उसको देखो हाँ। कैसे पहचानोगे दे? कि ये जो हजारों में लाखों में हाँ। जैसे अपने फ्रीतम का लोग वर्णन करते हैं ना बोले हमारा तो लाखों में एक है हजारों में एक है जब अपने फ्रीतम का वर्णन करते हैं तो वैसे करते हैं हजारों में एक लाखों में एक है वो जिससे हम प्रेम करते हैं अरे भाई वो तत्व तो वो है जो हजारों में लाखों में करोड़ों में सब में है ना सब में एक, एक है तो वो कैसे दिखाई पड़ता है तब विपन्न अवाह विपन्न्यवस्था तक पैणी जिनका मन काम धंधे में व्यवहार में रच पच जाता है उनको उसका पता नहीं चलता ऐसा है मैंने जरा उस एकता की ओर अपनी आंख ले चलो सब मालूम पड़े सद विष्णु परम पदम का प्रश्न ये हुआ कि ये जो विष्णु का परम पद है इसके अनुभव की प्रणाली क्या है किस ढंग से हम इसका अनुभव करें उसको ढूंढने के लिए देखने के लिए बैकुंठ में जाए कि गोलोक में जाए कि साकेत में जाए कि कैलाश में जाए कि समाधि में जाए ये देश परिच्छिन्न है वैसंसादि और काल परिच्छिन्न है समाधि आदि है और क्रिया परिच्छिन्न है स्वर्ग नरकाधि स्वर्ग नरक का अलगाव का एक है काल से और समाधि का अलगाव काहे थे कौतने काल तथ प्रपंच का दर्शन न होने पर काल परिच्छिन्न है समाधि और देश परिच्छिन्न है वैकुंठ आदि और क्रिया परिच्छिन्न है स्वर्ग नरक आदि कर्म से परिचिन्न होता है मतलब तो परमात्मा को कहा ढूंढे अरे बाबा जरा भीतर तो आ उस विष्णु पद के अनुभव की प्रणाली यह है आंख से भीतर अर्थ अर्थ से भीतर मन मन बुद्धी, बुद्धी से भीतर बुद्धि बुद्धि से भीतर महत्व महत्वत्व से भीतर अव्यक्त बीजात्मक और उससे पर एक प्रत्यगात्मा उससे विलक्षण अपना आका और इससे विलक्षण कुछ नहीं माने विष्णु का परम पर कौन उन्हें अपना आगा है ये देखो दो मंत्र ये दो मंत्र ये बताने के लिए हैं कि विष्णु का परम पद का अपना आत्मा ही विष्णु का परमपद है तो इंद्रि परा यहा परम मन मनसस्तू पर बुद्धि आत्मा महान पर महत परम व्यम पुरुष पर पुरुषा न परम किंचित आस्था सा परा गति इंद्रिय व्यापरा यहाँ पर शब्द का जो अर्थ है वो ध्यान में लाने योग्य है पर शब्द का अर्थ है सूक्ष्म पर शब्द का अर्थ है कारा पर शब्द का अर्थ है प्रत्यक्षता अंतरण पर का अर्थ है प्रकाशक इसी परिय तो पालन पूर्णयोग जो सामने वाले का पालन करे और सामने वाले को पूर्ण करे उसको बोलते हैं कर तो इंद्रिय भी परा यथा अब जरा इंद्रियों के गोलक की तरफ ध्यान दो ये आख है आंख और कुछ नहीं है जैसे फूल खिलता है ना धरती में तो एक बीज होता है उसको धरती में डाल दो धरती में पड़ा हुआ बीज गुलाब के रूप में खिलेगा ना वो गुलाब का तो बीज होना चाहिए ऐसे ये शरीर तो है धरती है और इसमें कोई आंख का बीज है कोई कान का बीज है कोई नाक का बीज है कोई जीभ का बीज है ये बीज खिल खिल के फूल के रूप में कनेर के फूल की तरह है ना? कनेर की फूल की तरह नाक बन गई कमल के फूल की तरह गुलाब के फूल की तरह आंख बन गई कमल के फूल की तरह कान बन गया तो ये जैसे फूल खिलते हैं धरती में वैसे ये हमारे शरीर में पूर्ण तरीके गिरे हुए हैं अब ये जिस धातु में है वो धातु कौन सी है उसको अर्थ बोलते हैं या अर्थ शब्द से उसका ग्रहण किया वो क्या है? उस पंचभूत को देखो जिसमें ये इंद्रियों के फूल खिलते हैं वो पंचभूत कौन सा है तो जैसे गंध प्रधान पृथ्वी रस प्रधान जल है ना और रूप प्रधान तेज स्पर्श प्रधान वायु शब्द प्रधान आकाश होता है तो उसमें ग्राह्य और ग्राहक दो भेद है जो ज्ञान प्रधान है सो ग्राहक है और जो जल प्रधान है सो ग्राह्य है तो जल शब्द ज्ञान शब्द के द्वारा गृहित होता है आकाश के दो भेद हैं एक ग्राहक आकाश एक ग्राज्य आकाश तो ग्राह्य आकाश का नाम शब्द है और जिसमें ज्ञान आरूढ़ हो जाता है उस चैतन्य जिसमें स्फुट हो गया है वो ग्राहक आकाश हो गया कान बन गया और जिसमें चैतन्य स्फुट नहीं रहा वो ग्राह्य आकाश शब्द बन गया उस तो चैतन्य दोनों में है परन्तु एक जगह ग्राहज्या रूप से स्फूरित चैतन्य है और एक जगह ग्राहका कार्य रूप से स्पूरित चैतन्य तो एक शब्द एक शब्द है और एक अर्थ है तो शब्द जो है वो कान से सुना जाता है कान के द्वारा शब्द सुना जाता है कान में शब्द को जानने की जो शक्ति है और शब्द में जो सुनाई पड़ने की शक्ति है ये दोनों किस तो में वो चैतन्य युक्त आकाश में आभा युक्त आकाश में आभास आभाषयुक्त आकाश को ही तो जीव बोलते हैं और जीव क्या होता है तो इंद्रिय परा यथा इंद्रियों से परे अर्थ है और अर्थ से पड़े और मन है अर्थ किसको कहते हैं अर्थ शब्द का दो अर्थ संस्कृत तो भाषा में प्रगट है एक तो अर्थ माने आप जानते हैं अर्थशास्त्री लोग होते हैं ना? अर्थशास्त्री तो पूंजी पैसा हो तो अर्थे इसी जिसको लोग चाहें उसका नाम अर्थ अर्थ माने वांछा का विषय अर्थ्यते अर्थनीय ये न वस्तु न मनुष्य अर्थी होती जिस मनुष्य को देख जिस वस्तु को देख करके मनुष्य अर्थी हो जाता है ये हमको मिले ये हमको मिले प्रार्थी हो जाता है ताना? वो अर्थ है और एक होता है अर्थ शब्द का अर्थ इर्थी अर्थ हरिगत दिगत क्षति जो बदलता रहे हो जो बदलता रहे आप उसको अर्थ बोलते हैं असल में अर्थशास्त्र की मर्यादा भी अर्थ शब्द के इसी अर्थ पर अवलंबित है जो चलता फिरता रहे सो अर्थ और जो घर में घरा रहे तो अर्थ नहीं बैंक में रहे और चले है ना कारखाने में रहे और चले है ना एक दुकान से दूसरी दुकान में जाए एक घर से दूसरे घर में जाए एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए सबको वह अर्थ नहीं तो अगर धरती में गाड़ दिया गया तिजोरी में जमा कर दिया गया तो वो अर्थ नहीं रहा अनर्थ हो गया जो एक जगह रखने पर अनर्थ का कारण होगा, है और चलता फिरता रहे तो वो जो धर्म का कारण हो गए उसको अर्थ कहते हैं अब आओ ये अर्थ शब्द अर्थ माने जिसमें इंद्रियों के अंकुर निकलते हैं वो बीज समष्टि उस बीज समष्टि का नाम अर्थ है जिसमें से इंद्रियों के अंकुर निकलते हैं अच्छा भाई राज जो है वो होने वाला है ना यहाँ क्या नाम उसका असम हाँ परिसंवाद हाँ, होने वाला है अब ये तो हम क्या नाम है तो उसके लिए अभी ये स्थान छोड़ देना है एक ये सूचना देनी थी ऐसी वस्तु कौन सी है तो विष्णु कर्मन कदम विष्णु का कर्मपद अगले विष्णु का करम पद जो है वो कहाँ है क्या है बोले महाराज जरा यही आ जाओ इंद्रियाणुतराण यू गीता है इंद्रिए तरा ही अर्था अर्थे अर्थेम मन मनसस्तुत बुद्धि बुद्धि आत्मा महस महतः अव्यक्ता अभियत्ता पुरुष पर पुरुषा नकं किंचि सागरा गति ये कैसे हैं कि वो विष्व पद ये पुरुष ही है यही इस प्रसंग का गुर है सार है अगर आप किताब पढ़ के ये बात समझ लेते हैं तो बहुत बढ़िया और किताब पढ़ के अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आती तो प्रवचन सुनिए कि तद विष्णु परमम पदम क्या है अरे पुरुषान परम काष्ठा सा परागति ये पुरुष ही पराकाष्ठा है ये पुरुष ही परागति है इस पुरुष से परे कुछ और नहीं है अर्थात विष्णु परमम पदम पुरुष एवं इसका अर्थ ये हुआ कि विष्णु का परम पद ये पुरुष ये आत्मा ये अपना मैं ये ही विष्णु का परम पद है विष्णु का परम पद लिखाने के लिए ये दो मंत्र प्रवृत्त हुए हैं अच्छा भाई तब आत्मा तो सन्निहित है बिल्कुल कास्ट अरे कास्ट कहना भी आत्मा को दूर बताना है जो अपना आदाई है उसको पास क्यों बताना हम ही थोड़ी कहते हैं कि हम अपने पास हैं। कोई है कोई तो तो मित्र होता है तो कहते हैं ये हमारे पास है धन होता है तो कहते हैं हमारे पास है हम खुद होते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि हम हमारे पास हैं। तो ये विष्णु का परम पद हमारे पास ही नहीं है खुद हम ही है ये बात बताने के लिए ये वेद मंत्र दोनों हैं अब आपको इसको मंत्रारूढ़ करते हैं मंत्रारूढ़ करते हैं माने अपने आप को जो हमने गलत समझ लिया है कि मैं देह हूं मैं इंद्रिय हूं मैं मन हूं मैं बुद्धि हूँ मैं भूत सूक्ष्म हूँ मैं अभ्यक्त हूँ ऐसा जो अपने बारे में जो गलत कहानी हो गई है उस गलत कहानी को दूर करने के लिए ये ज्ञान है ये ज्ञान है तुम अपने ही अतापता भूल गए हो तुम हो विष्णु के परम पद पराकाष्ठा तुम हो परागति तुमसे परे कुछ नहीं ऐसी तो तुम्हारी महिमा ऐसा तो तुम्हारा स्वरूप और तुम इस अपने महिम महामहिम स्वरूप को छोड़ करके हो सम्राट और अपने को समझ रहे कंगाल हो परिपूर्ण और अपने को समझ रहे परिच्छिन्न अकाल और समझ रहे मरने जन्मने वाला हो चैतन्य अपने को समझ रहे जग हो निष्पाप समझ रहे पापी निर्मल नपाप मुकुण्य का निर्मल ऐसा अपना स्वरूप परंतु अपने बारे में ऐसी गलत कहमी हो गई है, है। क्रम हो जैसे शरीर में गलत कुष्ट हो जाता है ना न वैसी एक गलत जिसको बोलते हैं ना गलती ऐसी थी चीज थी है ये गलती है गलत है तो आओ इसपे विचार करें इंद्रिय पर संसार में जो विषय दिखते हैं इनसे परे कौन है क्या इनसे परे इंद्रियां हैं। इंद्रियाणी पराण याओ वो तो गीता प्रेस वाली पुस्तक की हिंदी में जो अर्थ लिखा है इसका वो गलत है बोला तो इंद्रियों के परे अर्थ है वहाँ अर्थ शब्द का अर्थ विषय नहीं है इंद्रियों का उपादान है वो शंकरदास में बिल्कुल स्पष्ट है वो अनुवादक ने समझा नहीं है स्थला इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियां हैं। तान है तान जय अर्थ ही आत्म प्रकाशनाय आरबानी तेजिया इंद्रिय व्य स्वर्य व्य पे पराही अर्था जिन उपादानों से अपने को प्रकाशित करने के लिए इंद्रियां जाहिर हुई हैं उन अपने इंद्रिय रूप कार्य से अर्थ करे हैं माने विषय तो वो है जो बाहर हमको शब्द स्पर्श रूप रस गंध दिखाई पड़ता है और इंद्रिय वो है जिससे दिखाई पड़ता है अब इंद्रियां जिस मसाले से बनी हैं उस मसाले का नाम अर्थ है इंद्रियों से जो दिखता है उसका नाम अर्थ नहीं है जिस मसाले से इंद्रियां बनी हैं उसका नाम अर्थ है ये बात कल हमको प्रभु प्रबुद्धानंद ने बताई क्योंकि तो कल मैं इस मंत्र का यहाँ अर्थ करके गया ना तो इन्होंने वहा बताया कि इसमें तो ऐसे लिखा है तो, तो इंद्रिय अब जरा इंद्रियों की बात भी आपको सुना क्योंकि तो ब्रह्म की बात बहुत सुनते हैं थोड़ी इंद्रिय की बात भी सुननी चाहिए किसी भी एक धातु में जब अनेक रूप और अनेक नाम अनेक नाम वाले अनेक रूप बनते हैं और अनेक कार्य करते हैं तब उनके बारे में सूचना कहता है कि ये वाइस बन गए हैं कि बनाए गए हैं, हैं <coughs> देखो एक ही शरीर में नाक गंध का ज्ञान देती है और आंख रूप का ज्ञान देती है और कान शब्द का ज्ञान देता है पूछो उन लोगों से महाराज जो एक ही सत्ताचारी सृष्टि में मानते हैं जड़ रूप या चेतन रूप उनके मत में ये ज्ञान के पांच प्रकार कैसे पैदा हुए अपने आप ही पैदा हो गए तो सब मनुष्यों के पांच ही क्यों होते हैं सब स्त्रियों के पांच ही क्यों होते हैं चार क्यों नहीं होते छह क्यों नहीं होते तो ये ज्ञान की प्रणाली पांच ही क्यों तो देखो इसके लिए इंद्रिय शब्द है ये इंद्र की माया है इसलिए इसका नाम इंद्रिय है इंद्रो माया भीपते इंद्र अपनी माया से अनेक रूप मालूम करता इसी का नाम इंद्रिय है देखो माया माने इंद्रिय और इंद्रिय माने माया इंद्रो मायावी पुरुष ये हमारे साथ ये जो चूला लगा है ना जैसे कोई बाजीगर शेर के रूप में मंच पर आके प्रकट हो जाए तो उसने शेर की पोशाक पहन रखी है ऐसे ये इंद्र जो परमात्मा है, है? ये माया का चूला पहन करके पचरंगा पांच इंद्रियों का कहिए कर आ करके हृदय मंच पर प्रकट हो गया है अच्छा फिर वो प्रश्न तो रही गया सीताराम वो प्रश्न क्या है देखो जब एक सोने से बहुत जेवर बनाते हैं तो सुनार का कर्म उसमें हेतु होता है कि नहीं एक ही सांचे में सोने को डालते जाओ कंगन निकलते आवे कुन निकलते आवे हार निकलता आवे तो उसमें इंद्र का प्रयत्न उसमें सुनार का प्रयत्न है कि नहीं कुहार के प्रयत्न से एक ही माटी में से अनेकों खिलौने और बर्तन निकलते हैं लुहार के प्रयत्न से एक ही लोहे में से अनेकों औजार निकलते हैं ऐसे ये इंद्र का प्रयत्न है जिससे हमारी इंद्रिया तरह तरह की बनी हुई हैं। मान इंद्र के कर्म से बनी हुई है तो इंद्र का कर्म क्या है बाबा आप जानते हैं ना हाथ से कर्म होता है और उसका देवता है इंद्र माने जैसी जैसी कर्म है देखने की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है उस प्रयत्न से पंचभूत में आँख बनी और सुनने की इच्छा, और की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है उससे पंचभूत में कान बने और छूने की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है उससे त्वचा बनी और सुनने की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है उससे नाक बनी और स्वाद लेने की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है बिना प्रयत्न के जड़ पंच भूत में पांच प्रकार के गोलक नहीं बन सकते अब बोले भाई ये इच्छा सुनने की और स्वाद लेने की और देखने की और छूने की और आ, सुनने की ये तरह तरह की इच्छाएं कहा से आईं बोले इच्छा तो ये तब देखने में आती संस्कार पहले से रहता है संस्कार पहले से वो सब इच्छा का उदय होता है तो बोले पहले के संस्कार हैं क्या बोले पहले के कब आदि संस्कार कब थे बोले भाई जरा काल के बारे में विचार करो जब तुम पस्त... पहला काल पकड़ लोगे तो पहला देश और पहली वस्तु भी पकड़ में आ जाएगी बोले पहला काल तो पकड़ में नहीं आता काल का भूत तो पकड़ में नहीं आता भूत की आदि तो पकड़ में नहीं आती हैं? तब बोले भाई कर्म से संस्कार संस्कार से इच्छा इच्छा से कर्म कर्म से संस्कार संस्कार से इच्छा इच्छा से, इच्छा से कर्म ये शरीर और इंद्रियों के निर्माण के हेतु है इसी से इंद्रिय पद की विपत्ति जो है न व्याकरण की रीति से इंद्र सृष्टम इंद्र दत्तम इंद्र जुष्टम इंद्रियम इंद्र ने माने कर्म के देवता ने जिसको बनाया कर्म के देवता ने जिसको दिया कर्म का देवता जिसके साथ जुड़ गया इंद्र इंद्र सृष्टम इंद्र दत्तम इंद्र जुष्टम और उसको बोलते हैं इंद्रिय तो ये विषय जिससे मालूम करते हैं उसको इंद्रिय कहते हैं और विषयों में हम परिवर्तन जिससे करते हैं उसका भी नाम इंद्रिय है कैसे हाथ से पकड़ लिया उठा तो के यहां से यहाँ रख दिया ये गणेश का चित्र दिखता है उलट दिया हाथ से तो दिखना बंद हो गया और सीधा कर लिया तो दिखने लग गया तो ये भी तो इंद्रिय है ना हाथ भी इंद्रिय है पांव से पलते हैं हाथ से पकड़ते हैं जीभ से बोलते हैं ये भी इंद्रिय है अब ये जिसमें बने हुए हैं उनकी तरफ दृष्टि डालो तो ये पंचभूत जो स्थूल है ना इनमें ये नहीं बनते इंद्रिया फूल पंच भूत में जो गुण हैं शब्द स्पर्श रूप गंध उनको तो इंद्रियां प्रकाशित करती है परन्तु जिनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध मालूम पड़ते हैं है ना नही भूतों में दो भेद है एक ग्राह्य भूत और एक ग्राहक तो भूत तो ग्राहभूत जो है उसमें विषय उसके आश्रित विषय हैं और ग्राहक जो भूत है उसमें इंद्रियां बनी है भूत सूक्ष्म है वो बोलते हैं न क्या बोलते हैं उसको कंज तन मात्रा तन्मात्रा, तन्मात्रा जिसको बोलते हैं तन्मात्र शब्द का संस्कृत में है yeah. तदेव इस तन्मात्र केवल वही वही उसका नाम तन्मात्र है तदेव इस तन्मात्र जरा देखो इसका मजा देखो ये हम जो कागज देखते हैं इसका स्पर्श से मालूम पड़ता है और इसमें गंध हो तो नाक से मालूम पड़ेगी और इसका रूप आख से मालूम पड़ता है हैं? और चखेंगे तो स्वाद भी मालूम पड़ेगा कुछ तो इसमें तो पांचों चीज हुई ना लेकिन इंद्रियां तो एक एक विषय को ही चकती हैं। जीव केवल स्वाद बता सकती है तो इसमें तो पांचों भूत हैं चित्र में लेकिन स्वाद लेने वाली इंद्रिय में पांचों भूत नहीं है उसमें केवल ग्राहक रस है मान ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक रचना है घृणात्मक नासिका है घृणात्मक ज्ञान का नाम नाचिका है केवल गंध का ज्ञान जिससे हो गए सो अब ये प्रश्न आया कि चित्र में तो पांचों भूत हैं और इंद्रियों में एक एक, एक ही भूत है इसका क्या मतलब हुआ जीव क्यों नहीं गंध बताती और नाक क्यों नहीं स्वाद बताती और आंख क्यों नहीं स्पर्श बताती और स्पर्श क्यों नहीं रूप बताता और है तो इसमें पांचों तो इसका मतलब हुआ कि विषय में तो पांचों मिले हुए हैं वेदांत की प्रक्रिया है ना पंचीकृत पंच महाभूत से ये चित्र बना है और इंद्रिया अपंचीकृत पंच महाभूत से इंद्रिया बनी हैं अपंचीकृत पंचभूत से इंद्रिया बनी हैं आप लोग वेदांत ज्यादा सुनते हो है ना ये मत समझना कि हम प्रक्रिया की बात सुनाने लग गए आपको सीधे नहीं कहते कि तुम ब्रह्म हो है ना इतना सीधा सस्ती बात है तुम ब्रह्म हो एक एक तन्मात्री को बोलते हैं तन्मात्र बोलना माने जहाँ पृथ्वी पंचीकृत न हो गए अपंचीकृत पृथ्वी हो गए उसको तन्मात्र बोलते हैं उसमें भी तीन अंश होता है सात्विक राजस और तामस। तामसात्विक पृथ्वी में ज्ञान, सात्विक पृथ्वी तन्मात्र से ज्ञानात्मक इंद्रिया बनती हैं और राजस् क्रियात्मक और तामस द्रव्यात्मक ये शरीर जो है ना ये तामस है और कर्मेंद्रिया जो है वो राजस है और ये जो आख आदि जो है ये ना तो, तो पृथ्वी तीर भाग में विभक्त हो गए पंचीकृत पंचीकृत पृथ्वी से जिसमें आठ आना पृथ्वी और दो आना जल दो आना अग्नि दो आना वायु और दो आना आकाश पंचीकृत पृथ्वी से तो शरीर और पंचीकृत पृथ्वी में ये गंधादि विषय पशु पक्षी आदि के शरीर और अपंचीकृत जो पृथ्वी है उसके सात्विक अंश से मन और इंद्र तो। उसमें भी कर्म इंद्र जो है इनमें भी भेद होता है वो सोते हैं तो आपको ये बात सुनाते हैं अब मन मन भी अपंचीकृत भूत सूक्ष्म से ही बनता है और सात्विक तो से बनता है लेकिन मन में इंद्रियों में एक एक पंच, अपीकृत पंचभूत रहता है है ना अपंचीकृत पंचभूत का सात्विक एक एक अंश रहता है इंद्रियों में पृथ्वी का सात्विक अंश नाशिका में जल का सात्विक अंश देगा में ऐसे लेकिन मन में पांचों भूतों के अपंचीकृत सात्विक अंश रहते हैं इसी से मन गंध से भी प्रेम करता है रस से भी प्रेम करता है रूप से भी प्रेम करता है स्पर्श से भी प्रेम करता है शब्द से भी प्रेम करता है इनके बिना सो जाता है ये सारी बातें मन में होती हैं। ये मन की स्थिति है सब तो कहना तो यहाँ इतना ही था कि ये जो इंद्रिया हैं, इनसे परे जो इनके उपादान भूत अपंचीकृत पंचभूत हैं, तो ये यहाँ आ, ये सूक्ष्म पर शब्द का किया हुआ है माने इंद्रियों की अपेक्षा ये अर्थ सूक्ष्म है और महान हैं बड़े हैं दिघु हैं और प्रत्यात्म भूत माने अंतरंग हैं कपड़े में जैसे सूत अंतरंग है वैसे इंद्रियों में ये पंचभूत जो हैं अंतरंग हैं तो अब देखो एक तो जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का संसार मालूम पड़ता है वो कैसे इंद्रियों से इंद्रिया कहाँ मालूम पड़ रही है अपंचीकृत पंचभूत के सात्विक अंश में हैं इंद्रिया मालूम पड़ रही है अपंचीकृत पंचभूत में अपंचीकृत पंचभूत के अंश में गोलक और सूक्ष्मांश में क्रिया राज, राजस्थान में क्रिया और सात्विकांश में ज्ञान और मन मन में केवल सात्विकांश और वो भी पांचों का बारी बारी से बारी बारी से गंधात्मक मन रसात्मक मन रूपात्मक मन स्पर्शात्मक मन शब्दात्मक मन माने मन असल में ज्ञान ही है वो विषय की उपाधि के भेद से पांच प्रकार का ग्रहण होता है तो ये हुआ अर्थे अर्थ परम मन इन अर्थों से परे मन है मन संकल्प और महान में चलो और प्रत्यगात्मा में चलो इंद्रियों से बड़ी चीज मन अर्थ है अर्थ से बड़ी चीज मन है और इंद्रियों से भीतर अर्थ है और अर्थ से भीतर मन है और विषयों से पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पास अर्थ हैं और अर्थ से भी पास मन है अंतरात्मा के इसलिए ये प्रत्यकात्मा है अब जरा मन और बुद्धि की तुलना देखो अब ये देखो विष्णु के परम्पर की प्राप्ति हमको इसी स्थान में हो जाए हो इसी शरीर दे, देश में इसके लिए ये प्रसंग है मन सस्तू परा बुद्धि मन क्या है तो ये मन कहीं जाता होता है हे भगवान कभी हमारा मन जरा वृंदावन चला गया पहले ही समझना कैसे तो हमारे मन में वृंदावन आ गया भगवान हे भी नहीं न मन चल के वृंदावन गया न वृंदावन चल के मन में आया तो हुआ क्या वृंदावन की याद आ गई तो क्या हुआ तब जैसे बीज में से पेड़ जाहिर होता है ऐसे मन में जो वृंदावन का संस्कार था वो जाहिर हो गया हैं? तो पहले से भरे हुए संस्कार के जाहिर होने का जो स्थान है उसको मन बोलते हैं उस ज्ञान को जो संस्कार सहित है और जिसमें संस्कार के सहित होती रहती हैं, जैसे बीज में से अंकुर निकलते रहते हैं और बुद्धि क्या है तो बुद्धि तो पर मन से भी सूक्ष्म है मन से भी बड़ी है और मन से भी प्रत्यकात्मा के पास है तो वो कहते हे नारायण आप विचार करके देखो कि आपके मन में जितनी भी बात आती है वो पहले से जानी हुई बात ही मन में आती है कि अनजानी बात मन में आती है देखो न तो वृंदावन आया न तो मन यहाँ से वृंदावन गया मन में पहले से विद्यमान जो वृंदावन के संस्कार हैं वे जाहिर हुए अब इस बात को छोड़ो एक विश्वलय का संस्कार जागृत है क्यों हुआ चंदू खाने का संस्कार आया जुआ खाने का संस्कार आया अपने दुकान का संस्कार आया क्यों आया पहले से भरा हुआ है ये मैन का काम देना है दुकान को अपने हदय में जाहिर कर देना ये रिम का काम है और वृंदावन को मन में जाहिर कर देना जाहिर कर देना ये भी मन का काम है और अब हमको चलना कहाँ है वृंदावन जाना है की दुकान जाना है ये निर्णय करने की जरूरत है कि नहीं है मन में चंदू खाने की भी याद आई और वृंदावन की भी याद आई तो वृंदावन बढ़िया है और चंदू खाना घटिया है ये निर्णय कौन करेगा तो बुद्धि करेगी अधा दस्त्रता भाव न के जायते जो चीज कभी देखी नहीं गई और कभी सुनी नहीं गई उसके बारे में कोई भाव मन में उदय नहीं हो सकता अदृष्टा दस्प्रता भाव आप न भाव जाए थे अगर कभी वृंदावन के खूब याद आए तो समझना कि पूर्व जन्म में तुम वृंदावन में गए हो और उसका संस्कार बैठा हुआ मन में और चंदू खाने की ज्यादा याद आए तो? तो समझना की पहले चंदू खाने में गए हुए और उसकी इसकी याद आते कालिदास का एक स्लोत है रमियाण बीच मधुराश च निशन सरदान परियुत सुखी भवतिको के जनता सच्चेतासमरती नून मबोध पूर्व घर स्थिराणे जननातर सौरदा ने कैसा किसी को सुंदर देश च अरब्य अरबी च अथवा मधुराश ऋषण्य सरदान कृष्ण